गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरण्दय गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर की वाछाकलुवश्य कृपासीधुव्यवच पति पावनी वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदी देवी सत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वैस ततु जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगद सदा पिहग्नमीष्टदूह तीर्थास्पद शिव विरचि शरण्यम गीता हम पनतपालद्विपूत वंदे महापुरशते चरण दुस्तसुरशीतराजक्षी धर्मीर्ज वचसा जदगा गई तप्सिम वधा वो वंदे महापुरश ते चरणार्द यद्लवनखचंदम चटाया विस्फुरी किमें गोवधु स्वदर्शी पूर्णाननराग्रसागर सारमूर्ति साराधिका मदा कि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनेैत गगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलित भुज कनका बदत संकेतनिकमलाक्ष दिज बरु पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा उतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे नमा गंगे तप पदपंक सुरासुरैर्वंद मुक्ति मुक्ति दिन न सदा नंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी गौरीर विभुषी तवाम भाग नाराएण प्रियमदापहार वरानसी पुपती भजवीश्वनाथ बागीशी लक्ष्मी से चक्षसि यस्ते हृदय संबि तव सिंहमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम अचैतनमिद विश्व यदि चैतन्यम ईश्वरम न विदु सर्वशास्त्रों पर ही भ्रमंत तेयना शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं अगर अधक्ष ज भगवान का सेवा का लिए किसी का अंदर में कोई चाहत नहीं है इच्छा नहीं है भाव पैदा नहीं हुआ तो जरूर उसको उसका विपरीत माया का सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा पहले भी बताया था जगत में तमाम दुनिया में दो किस्म का सेवा है एक अधक्ष जो भगवान का सेवा अधक्ष जो भगवान का सेवा भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का भक्त सारे मिलाकर कर जो भगवान जो है अधोक्ष जो भगवत तत्व का सेवा अगर करे तो ठीक है अगर ना करे तो उसका विपरीत माया का सेवा करने के लिए उसको जाना ही पड़ेगा इसका बीच में कोई रास्ता नहीं है। कोई अगर सोचे महाराज ऐसा करे हम अध भगवान का सेवा नहीं करेंगे अच्छा ठीक है नहीं करना हम अध भगवान का सेवा नहीं करेंगे और इसके साथ साथ हम तैयार कर लिया माया का सेवा भी हम नहीं करेंगे इज दैट पॉसिबल शास्त्रों का विचार है ये असंभव है कोई अगर प्रतिज्ञा कर ले कि भगवत सेवा नहीं करें अधक् जो भगवान का सेवा ना करे और उसका साथ साथ अगर बोले हम माया देवी का भी सेवा नहीं करें ये संभव नहीं जो सब मायावादी लोग जो सब बोला इसलिए कभी कभी देखा जाता है मायावाद दर्शन में प्रविष्ट हो गया अचानक लेकिन वैष्णव गुरु वैष्णव का सानिध्य में इनका मन भगवत चिंतन में लग गया गोकुल में गोकुल में जो रमनरती में मायावादी जीव का स्वम है उधर रमन में गुरु शरणानंद जी उसको भी पोषण किया गया था वो भी बांग्लादेश का ही है बोले महाराज हम क्या करें हमको ये सब बोलना पड़ता है लेकिन हम अंदर में गोस्वामी लोगों का किताब पढ़ता है अच्छा बोले बाहर में जब प्रोविशन करता हैं करना पड़े क्या करें हम क्योंकि वृंदावन का ऐसा प्रभाव है मायावाद को भी स्थिर नहीं रहने देते घुमा देते उसका मन को भगवान का लीला का इतना पावर है अशि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में लीला करने के लिए पहुंचे मायावादियों को उद्धार करने के लिए एक ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरण में विनती किए एक क्वेश्चन है प्रश्न है प्रकाशनंद सरस्वती किसी भी हालत से आपका नाम नहीं ले सकता जब भी बताए वो बोले ओ चैतन्य ऐसा है ओ चैतन्य ऐसा मत जाओ वो ठग है जच्चर है जब भी बताते आपका निंदा करने के लिए पूरा नाम नहीं बताते बोले चैतन्य ऐसा है चैतन्य है उसका मत जाओ वो एक नंबर का ठगी है बोले महाराज पूरा नाम क्यों नहीं बताते वहाँ मुस्कुराते हुए बताए महाराज इसलिए बताते हैं पूरा नाम नहीं आता मायावादी हाई कृष्ण चरण अपराधी मायावादियों ने कृष्णचरण में अपराधी है कृष्णों को कृष्ण का कलेवर सच्चिदानंद मानता नहीं है प्राकृत मानता है उसका लीला सब बेकार इस सब मानता नहीं ऐसे ही है भगवान का शौरी जो है ब्रह्मों का विकार ऐसा विचार है तो इसलिए उनका जवान में कृष्ण नाम कभी नहीं आता ब्रह्मो ब्रह्मो माया ये सब आद ही सब तो उच्चारण करते रहते हैं ब्रह्मो का विकार होना क्या जरूरी है ब्रह्म वस्तु जो निष्कल निष्कलंक को जिसमें कोई बूंद भी मूध नहीं गंदगी भी नहीं रह सकता दोष का निष्कलम अनंतम अशीष वो ब्रह्म वस्तु जो है जिसको विकार प्राप्त तो होता है बोलके जो आपका कंसेप्शन है इज इट ट्रू ये सत्य है ब्रह्म वस्तु विकार होने का योग्य है तो विकार होने का योग्य है तो ब्रह्मो तो आपका ब्रह्मो नहीं रहा ब्रह्म वस्तु बृहद है जिसका कंसेप्शन आ नहीं सकता उसका दिल में फिनाइट सोल इन्फिनाइट वस्तु का धारणा नहीं कर सकता फिनाइट सोल इन्फिनाइट भगवान का कोई ब्रह्म वस्तु का कोई धारणा कर नहीं सकता संभव नहीं और भगवान जानते हैं इसीलिए भगवान फिनाइड जीवों को कृपा करने के लिए अपना सुंदर सुंदर रूप पकड़ के इस जगत में पधारते हैं कभी राम जी कभी कृष्ण जी कभी बलराम ये ऐसा करके आता है हुँ? कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु आना ब्रजवासियों ने गाता है इन लोगों का बड़ा भारी तत्वों का कोई अपेक्षा नहीं है और तो बोले तो गुस्सा हो जाता है क्या हरिकथा बोल रहा है महाराज समझ में नहीं आया तो हमने कितना हरिकथा सुना गप बोलो कृष्ण का लीला बोलो गान करो बहुत खुशी है <laughs> ब्रजभूमि हमने ब्रजभूमि में हरिकथा चर्चा करने का चेष्टा किए सूर्ज कुंड में इधर उधर हर जगह लेकिन वो लोग इतना सरल है सीधा है ये सब कठिन बात समझता नहीं सीधा बात बोलो उसको वृंदावन में एक जाएगा बड़ा भारी एक वेदांति खूब जानता है वो बहुत सिद्धांत ज्ञान है वो शिवदा कुटीर में बैस के प्रवचन कर रहा है और दो तीन दिन से एक बूढ़ी ब्रजवासी मैया सुनती आई है दो तीन दिन से और तीन चार दिन हो गया बूढ़ी का बड़ा गुस्सा हो गया खराब होके बोले ए, क्या प्रवचन कर रहा है तू कुछ समझ में नहीं आने कितना हरी कथा सुनी है तो बूढ़ी मैया ऐसा बोलना शुरू कर दी कि क्योंकि उसको इतना भारी तत्वज्ञान का जरूरी है नहीं वो सीधा जानता है शैम है मेरा हमारा गांव का ही है नंदों को छोड़ा है और खेला करे बदमाशी करे ये आराम आनंद है मेरा कहने का मतलब था जो ब्रह्म वस्तु का विकार प्राप्ति होना संभव नहीं है किस लिए कि ब्रह्म वस्तु है और क्षुद्र जीव उसका धारणा नहीं कर सकता तो कैसे उसका मंतव्य कर दिया कि ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ जिसका बारे में कोई धारणा चलता ही नहीं ब्रह्म वस्तु का बारे में धारणा चल दें जीव ही वो ब्रह्म ना पढ़ा हाँ तो ठीक है जीव तो ब्रह्म वस्तु है लेकिन ब्रह्म का क्या है तमाम ब्रह्म है जीव इसका बारे में माताचार्य जी सुंदर बताया समुद्र स्व तरंगो समुद्र का तरंग संभव है तरंगस्व समुद्र इज एब्जर्ड समुद्र का तरंग हो सकता है ये ठीक है लेकिन तरंग का समुद्र तरंग ससम संभव ये कैसे है अर्थात विचार करने जाए तो जीवों का अंदर जीव आत्मा जो है वो जो चित पार्टिकल्स है वो तो है तो ब्रह्म वस्तु जैसे आँख से चिंगारी निकालता है तो चिंगारी का जो क्वालिटी है वो आँख का क्वालिटी के बराबर क्योंकि चिंगारी छोटा है लेकिन चिंगारी में जो जो क्वालिटी है पूरा तमाम आग में भी वही क्वालिटी है यही है तो मायावादी मानते नहीं बोलो ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ ठीक है तो उदाहरण जुक्ति में आओ कैसे विकार प्राप्ति संभव है जबकि ये जगत में स्पर्शमुनि मुनि बोल के टच स्टोन वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार किए हाँ संभव है, है टच स्टोन स्पर्शमुनि संभव है ये जगत का जो स्पर्शमुनि है किसी भी हालत से किसी को मिला तो ना मिला तो गप का है नहीं है लेकिन सुनातुन गुसाई को मिला था रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखे थे बचपन में पढ़े थे खेपा फी खूँ फेरे पड़ोस पाथर रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखे वृंदावन में ऐसा घटना हुआ कोई साधु चक्कर लगा के आए आने के बाद एक बैठ के और चप्पल का और उसका नजर पड़ा देखिए सोने का मब चिक, चिक, चिक। ऐसा हो रहा है और जाके चप्पल को उठाए गए थे उसका अंदर में चप्पल का अंदर में जो पिरक था वो सोने हो गया तो यह कैसे संभव है भले किसी भी हालत से वृंदावन से घूमते घूमते किसी स्पर्श मुनिका पार दे दिया उसका जानकारी नहीं था वो चेंज हो गया बहुत सारे आश्चर्य आश्चर्य जो कहानी है ब्रजभूमि में जड़जगत का आदमी का विश्वास नहीं हो सकता कामवन में जहाँ बुद्ध नारायण हैं वहाँ गोमिका, का गोमुख का उधर से आज से पच्चीस तीस पैंतीस साल पहले दूध निकालना शुरू कर दिया दूध एकदम जैसे गोमाता का दूध वो निकालता है तमाम हल्ला मजिए दूध निकाल रहा है राधा कुंड में भी हुआ था दूध निकाल रहा है लेकिन आदमियों का विश्वास नहीं होता भगवत तत्वों में वैष्णवों में भगवत धामों में बड़ा दुर्भाग्य की बात है इतना भगवान का प्रभाव है तमाम जहाँ देखो भगवान का प्रभाव है फिर भी माया देवी उसका दर्शन को ऐसे कवर अप कर लेता है तो वो देख नहीं सकता पसन्न नपी नपस्वती देखने का बाद भी समझ में नहीं आता क्या देख रहा है चारों वरी तो ठाकुर जी का है गंगा व्यती है आनादि का कितना काल से समझ में नहीं आता भगवान का प्रभाव भक्ति असंभव हो जाता जबकि भक्ति छोड़कर जीवात्मा का कुछ है ही नहीं स्वरूप में भक्ति छोड़कर कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी असंभव लगता है ये भी बहुत सारे कहानियां हैं और ये जो जड़ जगत में अगर स्पर्शमणि का संभव है जो लोहे को सोने में बदल देना और स्पर्शमणि खुद को बदलते नहीं स्पर्शमणि इंटैक्ट रह जाता है स्पर्शमणि का काम है उसको टाच कर दो सोने हो जाएगा लेकिन स्पर्शमणि का कोई विकार नहीं है जेलियो कुरी मैदम मैदम कुरी जब यूरेनियम के ऊपर रिसर्च किया था यूरेनियम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के इंग्लैंड का था दंपति एक फैक्ट्री से पीच ब्लेंड निकालता था कितना टन पीच ब्लेंड को जलाकर इतना यूरेनियम मिला पॉइंट वन मिलियन का भी नहीं इतना उसको देकर रिसर्च किया तो वो यूरेनियम को रख दिया था एक फिल्म के ऊपर दाग लग गया वो कैसे हुआ उसका आश्चर्य फिल्म तो ठीक था नेक्स्ट डे फिर देखा वही फिल्म वही उसका साथ रखे तो दाग हो जाता बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट किया तो देखा ये है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो रेडियोक्टिव एलिमेंट है इसमें से रे निकलता है और बहुत दिन बाद ये जो रेडियोक्टिव एलिमेंट रेडिएशन निकालते निकालते और जो एलिमेंट अभी है उसका नेक्स्ट ग्रेड में उतर जाता जो केमिस्ट्री पर आए वो लोग जानते हैं यूरेनियम उसका आगे का जो हैं हाँ, उसमें अब बदल जाता है ऐसे रोडियम थोड़ियाम ऐसा धीरे धीरे धीरे डिग्रेड होता है क्योंकि उसका मलिकुलर स्ट्रक्चर का चेंज हो जाता है जब साइंटिफिक एक्सपीरियंस में ये सत्य है तो आपको ये अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि एक टास्टोन स्पर्शोमुनिका क्षमता है कि लोहे को स्पर्श करके उसका अंदर का मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज करके गोल्ड का मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर दे ये हर हालत में संभव है जबकि हमारा तमाम शास्त्रों में ये है यथा कंसों कंस मानी कसा रस रस विधान जोगोतः तो रसायन जोग कर दो तो वो सोने में बदल जाता जाता कंसम रस विधान जोगोतः रसायन जो कर दो बहुत सारे मुनि ऋषि अब आज से पचास साल एक सौ साल पहले भी ऐसा ऐसा मुनिरी ऐसा ऐसा तपस्वी हिमालय में घूमते थे वो कुछ वो बहुत सारे चीज मालूम है पूरा एकदम चामड़ा गल गया उसको मालूम है कौन पत्ता उस खा जे न जान न उसको खाके के बस पूरा नया चमड़ा घूमे जो नौ नौजवान होगी उसको पता है एक सौ साल पहले भी ऐसा महात्मा था इधर सब घूमता था अब आजकल है कि नहीं जाने नहीं निश्चय है ऐसा करके उस कैसे निकाला ऐसे ही तो निकाला पहाड़ का ऊपर जो घाम होता है स्वेट रॉक उसका कोठिन हो जाता उसको निकाल के ऋषि मुनियों ने खाता था वो संभव है आपका विश्वास नहीं होता तो महाप्रभु ने बोले देखो जड़ जगत में अगर स्पर्शमणि का इतना पावर है कि दूसरा मेटल को चेंज कर दे गोल्ड में चेंज कर दे <coughs> फिर भी खुद का चेंज संभव नहीं है तो जड़जगत में अगर ऐसा उदाहरण है तो अपराखित ब्रह्म वस्तु का बारे में आप विकार प्राप्त तो होना ही है ऐसा डिसीजन का क्यों है सिद्धांत तो कहां से आया तो महाप्रभु ने काट दिया जो भी है जिस चर्चा करने बैठा था वो है जो बीच में रहने का कोई स्थान नहीं अगर अधख खज वस्तु का सेवा करो तो ठीक है नहीं तो माया का सेवा करो और निष्कर्म बोल के जो निष्कर्मम जो है उसको सन्यास बताया बताया जाता है नष्कर्म को सन्यास बताया माया है मायावादी लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण इसका जुक्ति दिया है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं देखो किसी किसी महात्मा ने ऋषियों ने बोलते हैं निष्कर्मम को सन्यास बोला जाता है और बाकी जो और तगड़ा बुद्धि वाले हैं वो बोलते हैं कर्मफल त्याग करना ही संन्यास है कर्म फल त्याग मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही कहना है ये जो कर्म फल त्याग करना ही वास्तव संन्यास है आप कुछ भी करो तमाम ये सब चीजों में रहो भगवान का सेवा कर लिए लेकिन अंदर से किसी भी हालत से कामना वासना को त्याग दो उसमें आपका मंगल का रास्ता खुले यहाँ हम लोग चर्चा किए काल बड़ा भारी सुंदर श्लोक का चर्चा हुआ था और निस्त्री गुण विषयावेदा निस्त्रयुण भवार्जुनो निर्द्वन्दो नित्य सत्योस्त निर्जोग क्षेम आत्मबान इसका सबका ही व्याख्या मोटी हुआ था निर्जोग और क्षेम इसका व्याख्या हमने बोला था याद है याद करके देखो अटेंसन लेके सुनना है हमने बोला था जोग और क्षेम जो विषय है वो एकमात्र जोगो खेम बहामी अहम भगवान श्री कृष्ण छोड़ कर अर्थात भगवत तत्व तो जो है विष्णु तत्व तो तो छोड़कर दुनिया में कोई भी देवता कोई है नहीं जो आपका जोग और खेम को आपको रखा कर संभव नहीं या तो योग कर देगा देखे बात तू मर उसका बाद हमारा कोई ठिकाना न शंकर भगवान को भजन किया शंकर भगवान ने ब्रिकासुर को बोलिया अरे महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो क्या चाहिए बोलो अलका का किनारे में बैठ कर अपना गर्दन को देने के लिए तैयार हो गया आग में जब ऐसा वस्त्र को उठाया शिव जी आके अरे महाराज क्यों कर रहे हो ऐसा कष्ट मतलब कीपा चाहिए आपका तो कीपा करने के लिए तो आए हैं ऐसा कृपा चाहिए हाँ शंकर भगवान पकड़ ली क्यों ऐसा कर रहे हो इतना कष्ट बोले महाराज कीपा करो हम कीपा ठीक है क्या कीपा चाहिए भले ऐसा वर दो जि जिसका सर पे हम हाथ रखें वो भस्म हो जाएगा शंकर लोगों आज की जिंदगी में पहली बार सुना ये पहली बार सुना अरे ठीक है चलो हो जाए अब ऐसा होने का बाद विकास ने क्या किया बोले पहले तो इसका सर पे हाथ रख कर देखे ये बात सच्चा की नहीं और ये अगर धंस हो जाए पार्वती हमारा हो जाएगा गौरी शंकर है तो गौरी शंकर का है अभी हमारा हो जाएगा इसलिए वो चेष्टा किया और तो शंकर भगवान भागे दौड़े दौड़ते दौड़ते क्या हुआ परेशान हो गया अब क्या करे कहाँ तक दौड़े उसके बाद भगवान बामन बोटू बामन होकर सामने आ गए अरे नंदन इतना दौड़ रहे हो अरे शरीर शरीर टूट जाना अच्छा नहीं है शरीर कितना सुंदर है तुम्हारा इसके द्वारा कितना साधन होगा हैं अरे पूछो मत अभी बात करने का टाइम है अरे रुको तो सही एक बात तो सुनते जाओ क्या हुआ क्या मामला क्या है बोले मामला कुछ नहीं वो दौड़ रहा है देखो बोले दौड़ क्यों रहा है बोले ऐसा ऐसा भर दिया था हम परीक्षा करने तो भाग रहे बोले तुम भी बेकूफ़ है तुम जानते हो बोले बाबा है पागल है उसका कोई ठिकाना है वो कब क्या बोलता है, है? तुम्हें तू तु, तुम्हारा हाथ नहीं है तुम्हारा माथा नहीं है तुम अपना माथा में देखो टेस्ट कर लो हाथ ठीक ही तो बात है ढंग से हो गया तो असुरों को मोहन करने का काज भगवान का है इस बात को इसलिए उठाया विकासुर जैसा जितना सारे असुर समाज में हैं जो मायावाद को आश्रय करके जीवित हैं उन लोगों का विनाश स्वयं भगवान ही करे यहाँ तक कि शंकर भगवान जो है वो शंकर शंकर साक्षात शंकर शंकराचार्य जो होकर आए और तमाम असुरों को वंचित किए भक्ति से भक्ति अमृत है स्वामृत स्वरूपा तो असुर लोगों को अमृत से देने का इच्छा नहीं है भगवान का भला असुर लोगों को अमृत नहीं देंगे तो काल जो जोगर खेम हमारा कहने ये बात को क्यों उठाया शंकर भगवान या कोई भी देवी देवता आपको किसी वस्तु का चाहत है दे देगा लेकिन उसको दे के आपका कल्याण हो कि अकल्याण हो कि मरोगे कुछ करोगे वो आपका है वो हम नहीं जानता हाँ लेकिन भगवान श्री कृष्णों का पास अगर कोई किस प्रार्थना करे तो भगवान बोलता है ठीक है वो तो मांगा है लेकिन मांगने का बाद भगवान झोंकता है कि ठीक है उसको रक्षा करें कि उसका अमंगल ना हो इसका भी व्यवस्था करने का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण का रहता है इसलिए बोला है योगोक्षम बहामि अहम युक्त होकर जो हमारा उपासना करता है तेषा नित्ताभि युक्तानम योगेम बहाम्यम लेकिन ये जो जोगो योगोक्षम है भगवान बोल रहे हैं देखो निर्द्वंद हो जाएगा अर्थात तुम्हारा अंदर में कन्फ्लिक्टिंग जो कंडीशन है शीतोष्णो मान अपमान सुख दुख इसका द्वंदो इसका समाप्ति हो जाएगा तुंग अगर नि, निस्त्रोयी गुण हो जाओ आ नित्य सतुष्ट तो उसका व्याख्या किया नित्य सतुष्ट माने नित्य शुद्ध सत्तों में अवस्थित हो जाओ और उसके बाद निर्जोग का व्याख्या भी कर दिया लेकिन आत्मवान का व्याख्या आपने क्या समझा आत्मावान का व्याख्या तो बहुत आदमी अपना अपना हिसाब से करे शिलोश साई पाद ने किए जिनका मन भगवान का चरण में है मैंने और बाहरी चिंतन नहीं है विश्वनाथ विश्वनाथक और और एक दो एक टीकाकार ने किए जिसका अंदर में हंड्रेड परसेंट विश्वास पैदा हो गया कि हमारा जो कुछ भी है सब संभालेंगे भगवान इसी चिंतन विश्वास के ऊपर आधारित करके जो उसका प्रतिष्ठा है पूरा विश्वास तो आत्मस्थ हो जाता मतलब वो बाहरी दुनिया का और उसका माइंड और अन्वेषण करने के लिए घूम डालें जिसका माइंड ये जर्जगत का और किसी भी सुख सुविधा और किसी भी चीज़ अन्वेषण करने के लिए दौड़ता नहीं टोटली आत्मस्त हो जाता अर्थात अंतर्दिष्टि हो जाता टोटली बाहरी जगत में दौड़ने का कारण क्या हो सकता हमारा भले कारण एक ही है ये जगत में जो शब्द स्पर्श रूप रसगंधो इसको भागवत का व्याख्या करने जाए तो उसमें हम व्याख्या करते हैं जो नारद जी बताते हैं सुंदर वो सब सुनोगे बाद में बोले पांचाल देश इसको बोलता है पांचाल देश पांचाल देश में जीवात्मा जीवात्मा जो है और ये शरीर है रौथ ये शरीर रौथ है और शरीर जीवात्मा जो है वो रथी है और मन है मन का तो कोई टैक्सन नहीं लगता भाड़ा किराया नहीं लगता जब इच्छा जहाँ चाहे पहुँच जाए मन का कोई किराया लगता है मन का कोई किराया नहीं लगता अपने आप पहुँच जाए जहाँ जाओ तो पहुँच जाओ कोई किराया भरा नहीं लगेगा तो ये मन जो है ये मन का ऊपर ये जीवात्मा स्वार होकर किसी भी पांचाल देश में चले जाए पांचाल मंदा शब्द तो स्पर्शरूप रसगंधों को भोगने के लिए तमाम उसका दिल जो है हर वक़्त अन्वेषण करता है कहाँ सुंदर रूप में थोड़ा बहुत आस्वादन कर ले कहाँ चकाचक सुंदर खाना मिले उसका आस्वादन कर ले और ऐसा करके कानों का त्वचा का नाक का सौगंध सारे इसको आस्वादन करने के लिए इसका अंदर में हर वक्त जो चाहत है इंटेंसिटी है इसका अंदर में इच्छा है ये इसको बेचैनी कर बेचैन कर देता और हर वक़्त बाहरी जगत में इसका मन विचरण करने के लिए चले जाते इसीलिए इसको अंदर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होता इसका बारे में काल बताया था डिटरमिनेशन नहीं है उसको सेटलमेंट नहीं है माइंड का ऐसा होता है इसे आत्मवान शब्दों का व्याख्या ये है जि जिसका अंदर में परिपूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा जो कुछ है सब भगवान संभालें हमारा दायित्व तो भगवान का है इसलिए उसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना छोड़ दे। बाहरी दुनिया का साथ जो उसका जो माया का विचार का अनुसार ऐसे आप बोलोगे हमारा गुरु जी है बाहरी दुनिया का साथ क्या संबंध गया वो भी तो खाता है पीता है इसका भी बहुत सारे विचार है तब सुनोगे समझोगे कि वो बाहरी दुनिया का साथ कंटक्ट है नहीं अपरागृत विषय का साथ उसका संबंध हर वक्त देखने में लगता है हमारा माँ तो आत्मबान भगवान का चरण में परिपूर्ण मन लग गया और आत्मा राम शब्दों का अर्थ है आत्मा राम शब्दों का अर्थ हैं आत्मनि रमते इतमें आत्मा राम आत्मा उपि निर्गंथ्या उपयूर क्रमे कुरी अहित किंग भक्ति मित्व भूतोगणम इत्यादि श्लोक का भागवत में व्याख्या आएगा पंजाब फंजा बहुत जगह ये सब श्लोकों का सुंदर व्याख्या ठाकुर जी ने कराया चेष्टा किया और जावानाथो उदापाने पाने सर्वत संके तावा सर्वेषु वेदेशु ब्राह्मणसु बीजानता जैसा एक छोटी सी तराग है छोटी सी जगह है उसमें पानी है उस पानी में तुम कहाँ तक यूज करोगे खान पीन के लिए नहाने के लिए कपड़ा उपड़ा धोने के लिए तमाम व्यवस्था उसमें करो तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाता छोटे सी जलाशय तड़ाग वो और जब ऐसा होता है कि गंगा जी के भरपूर पानी हो गया और घर घर का नज़दीक आ गया गंगा पानी पूरा एकदम चारों ओर पानी पानी गड्डा गुड्डा जितना सारे है गंगा मायापुर में होता न बनना जब आता है गंगा पानी जो आता है गंगा जी पूरा भरपूर कीपा करके सर का सबका घर घर में घुस जाते घर <laughs> घर में जाके उसको स्पर्श करके आता है तो ऐसा जो हुए तो उसका उस समय में संकुलतो देखें बड़ा मतलब कहने का मतलब है बड़ा नदी बड़ा जला जल जो जल का जो सोर्स है उसमें तुम्हारा तमाम जो व्यवहार का जो प्रयोजन है व्यवहार है तुम्हारा सारे सिद्ध हो जाता एक नदी से पानी ले लो पीने के लिए चाय भी सोचो करने के लिए ले के उठा के ले जाओ तुम्हारा खुशी या तो उठा के कपड़ा बड़ा धो लो कुछ भी करो तो एक बड़ा जल की जो सोर्स है उसमें तुम्हारा तमाम समस्या का समाधान हो जाए और बात यह है व्यापी तरह कूप इसमें हर किस्म का जो क्षुद्र जलाशय इसमें छोटा छोटा प्रयजन सिद्ध होता है और एक विस्तीर्ण महाजलाशय में समस्त काम समस्त जो आपका पर्यन सारे सिद्ध हो जाता है ऐसा मापी वेदों में कहा गया काम करनों का काम करनों कर्मों का जो व्यवस्था विधान दिया गया इसमें आपका क्या क्या उद्देश्य क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता फ्यूटाइल इफर्ट्स इसमें जो छोटा छोटा चीज का पूर्ति करने के लिए आप प्रचेष्टा करोगे ये कहाँ तक करोगे उसमें क्या फल लाभ होगा और ब्रह्मविद्ता ब्रह्मनिष्ठो आत्मोस्थो जो व्यक्ति है इसका क्या है इसका तो स्वाभाविक रूप में सारे उसका डिससेटिस्फैक्शन मन का अंदर में जो असंतोष है चाहत समाप्त तो हो गया तो मतलब सेटिस्फैक्शन दुनिया में सेटिस्फैक्शन का व्याख्या क्या है संतोष का व्याख्या क्या है क्या बोलोगे दुनिया का कोई भी आदमी को बोलो महाराज संतोष का व्याख्या बताओ। हो बोले संतोष तो हम ये जानता है, जो वस्तु का चाहत है वो मिल जाए तो संतोष है हम बोला नहीं इसमें संतोष है दुनिया का कितना आदमी संतोष क्या भागवत का उदाहरण दे दो महात्मा भागवत का जो महिमा आत्मादेव जी ने उसका अंदर में चाहत था उसलिए असंतोष था उन बोला हमारा एक पुत्र हो जाए तो पुत्र तो हो गया उसके बाद क्यों डिससेटिस्फेक्शन हुआ हजारों लाखों को न ज़्यादा असंतोष हुआ खुद अपना जबान से बोला अरे महाराज इससे तो पुत्र ना तो अच्छा था अब क्या करें कहाँ जाए बोला ना तो उसको अगर क्वेश्चन किया जाए हमारा तुमने तुम्हें नहीं तुम्हें नहीं तो गुरोया था जिद किया था हमको पुत्र चाहिए पुत्रम दे ही बला दोपी जोर जबरद से हमको पुत्र देना चाहिए अरे महाराज आपका तकदीर में सात जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है बोला हम ये सब नहीं जानते आपका सामने आत्महत्या करेंगे पुत्र देना होगा आपका भजन का पावर है दो नहीं तो आपका सामने मरेंगे <laughs> ऐसा है तो जीत कर लिया वो व्यक्ति जब पुत्र हुआ जब ऐसा खानदान उजारने का व्यवस्था हो गया और खुद भी मरने वाला है तो वो लोग महाराज कैसा ऐसा मांग लिया कैसा इसे तो अच्छा पहले ही अच्छा था तो कामना वासना से भरपूर आदमियों का दिल में जो बेचैनी है वो विस्वय का वो जो अट्रैक्शन है वो बेचारा जानता नहीं वो विषय का और तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो अगर आज दिया जाए काल तुम्हारा चाहत बदल जाएगा बदल जाएगा ना बदल जाता नहीं अगर नहीं बदल जाता तो विश्व को भी जिसको बोलते हो रविंद्रनाथ नाथ ठाकुर क्यों ऐसा बोलता है जहां चाई तहा भूल करे चाई जहाँ पाई तहा चाई ना ये बोला ना रविन्द्र जहां चाहे जो मिलता है जहां चाई था भूल करे चाई जो मांगता हूँ भूल करके मांगता हूँ और जो मिल जाता है उसको चाहिए नहीं तो क्यों ऐसा करते हो तुम्हारा बुद्धि कम है कि क्या है तुम्हें ऐसा मांगती ही क्यों हो तो संतोष का व्याख्या है क्या व्याख्या संतो समाज में पक्का संतो समाज ये व्याख्या करेगा जो संतोष का माने हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी व्याख्या करो भक्ति मिले तो संतोष भक्ति अमृत स्वरूप और संतो समाज में वृंदावन में हमारा एक कहावत चलता है जब मिले संतोष धन जब मिले संतोष धन सब धन धूल समान जब मिले संतोष धन सब धन धूल समान इसका भी व्याख्या ठीक से किया जाए उसका माने यही होता है कि वो उसको भक्ति मिला तो सारे संपत्ति फीका पड़ गई इसीलिए तो सनातन गोसाई ने वो परस पाथर को लेकर फेंक दिया मतलब क्या कहाँ वो जमुना का मिट्टी का अंदर में गाड़ दिया हमको नहीं चाहिए और वो जो ब्राह्मण हैं वर्धवान से गया था वो बाद में जो उसको पता चला ये क्या चीज़ है सनातन तो गोसाई को पूछे तो आप आपका पे क्या संपत्ति है जो ये संपत्ति को आपने कुछ संपत्ति सोचा ही नहीं दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि स्पर्श मुनि मिच जाए तो उत्पागल हो जाएगा भले यार हमारा काम धंधा का जरूरी है नहीं लोहे ले आएंगे स्पर्श कराएंगे बैठ बैठ के खाएंगे अकबर बसा इसके पीछे दौड़े थे जब वो वर्धमान का वो जो ब्राह्मण है बाद में पूछा आपका प्यास क्या संपत्ति है वो दे दो जो संपत्ति को आप बाया हाथ से ऐसा दिखाए टट्टी पे सब जैसा इधर देख ले खोद ले एक सम्पत्ति है तो कैसा संपत्ति है वो दे दो ये संपत्ति नहीं चाहिए ऐसा हाँ। जब किए तो वो पगला किया वो प, वो जो स्पर्श मुनि को जमुना के अंदर फेंक दिया लेकिन खबर दिल्ली तक पहुंच गया अगबरबाशाह ने आया और जहाज जहाज का अंदर में आदमी लगा दिया कितना सौ आदमी को लगा दिया वो जमुना के अंदर के फेंका उसको निकालो हमको चाहिए वो तोल पार कर दिया लेकिन किसी भी हालत से मिला नहीं लेकिन जब चल पड़े बोलो मिलेगा नहीं कहाँ है कौन जाने है, मिला नहीं तब तो उसके बाद जहाज को उठाया जहाज का जो एंकर है जहाज का उसको उठाया देखा वो एंकर सोने का हो गया बोले अरे महाराज ये तो इसका साथ स्पर्श मुनि का स्पर्श हो गया था पूरा सोने का बन गया लेकिन उसका हाथ में नहीं दिया भगवान सृष्टि खराब कर देगा ये आदमी तो ये जो है जे धोने होया ध्वनि मुनिरे मानो ना मोंगी जेधोने होया ध्वनि मुनिरे मानो ना मुनि तारी या कौन मांगी आमी नौ तो बंगला में बोलता है जिस धन के द्वारा ओ ध्वनि ऐसा हो गया आप कि आप इसको भी फीका समझ कुछ नहीं है वो धन मेरे को दे दो और माथा नीचू करके वो धन जाता है धोन थोड़ी मिलेगा कितना सारे हजारों लाखों आदमी गुरु वैष्णव के पास आता है सबका मिलता है ऐ काचा किला मिलता है <laughs> कांचा किला क्यों गुरु वैष्णव आने से ही होगा नहीं कैसा आना है कैसे रहना है तब तो मिलेगा इससे मिलता नहीं तमाम जिंदगी गुजार दिया अंतिम में बोले गौरिया मठ में मेरा जिंदगी क्वाल हो गया स्पॉयल नहीं बोले क्वालयल हो गया स्पॉयल नहीं बोल सकता बोले महाराज हमारा गौरिया मठ में जिंदगी क्वल हो गया ठीक है <laughs> तो कुछ मिला नहीं तो क्या होगा क्वालयल ही होगा क्या बोलेगा वो तो जो ब्रह्मविद है ब्रह्मनिष्ठ है जिसका आत्मा में संतोष धन आ गया तो उसका वेदों का जो छोटा छोटा जो चीज़ है मांगना है ये सब छोटा छोटा कामना बासना के जो विधान दिया गया इसके इसके द्वारा इसका क्या उद्देश्य सिद्ध होगा बुझे होगा इसके लिए कुछ भी नहीं ये बात अगर आपका समझ में आए तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा ये बात अगर दिल ये बात अगर आपका दिल को स्पर्श कर लिया तो आपका सारी समस्या का समाधान इसी में है विचार करके देखो तो दुनिया में कुछ समस्या है ही नहीं इतना समस्या है सब कामना वासना से उत्पत्ति हम एक एक करके विचार करके सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट ये दुनिया का अब जो जितना सारे तमाम कचरा उपस्थित हुआ फैक्ट्रिया आदि सब सब बोलकर सब विचार करके दिखा देंगे जो कहाँ से कैसा है और भगवान श्री कृष्ण प्रकट विहार करके तमाम ये सिखा दिया कि तुम कामना बासुना को छोड़ दो और हमारा साथ प्रेम संपत्ति को एक्सचेंज करो और तुम्हारा फैक्ट्री फैक्ट्री किसी का जरूरत नहीं नौकरी चाकरी का जरूरत नहीं है सब हो जाएगा अपने आप हो जाएगा कामना नहीं है तो संसार का ऐसा स्थिति नहीं होगा बहुत गहरा बात है इसको व्याख्या सुनने के लिए बहुत टाइम चाहिए विज्ञान और सारे लेके विचार करके दिखाएंगे हम ये सब जो आज दुनिया में चल रहा है जिसका समस्या आपका पूरा तमाम वर्ल्ड को सता रहा है पूरा तमाम वर्ल्ड आज समस्या का सम्मुखीन है है न डेंजर है पूरा दुनिया इसका पीछे एक ही कारण है और कामना बा अगर भगवान श्री कृष्ण का कथा मान जाता तो गोमाता को लेकर आनंद से घूमो प्यार करो और फल फूल जगत में ठाकुर जी खाओ और कामना नहीं है काम नहीं है काम नहीं है तो कुछ नहीं होगा जमेला। एकदम मज़ा वृंदावन में ऐसा ही देखा है कोई पात्र नहीं है खाने का भगवान पात्रों का क्या जरूरत है ये तो पत्थर है उसमें रख लो है ना काम बन में गया कभी भोजन थाली और भागवत में भी कभी भागवत उसमें है कौन सुनेगा ये सब भागवत में भी है ये हाथ जब हाथ है तो आप पात्र भात्र का क्या जरूरी है कर पात्री हो जाओ जी? पात्र भात्र का फैक्ट्री बनाओ स्टील का और पित्तल का सारे फैक्ट्री खोल गए भागवत <laughs> में है सत्यांजलो हाँ हाथ जो है आपका तो क्या पात्रों का जरूरी है ऐसा सुंदर वैराग्य मार्गो का इतना सुंदर सुंदर कथा है कि पागल हो जाओगे तो उसी ढंग से चर्चा हुए दिल को स्पर्श करने वाला चर्चा होना चाहिए तो इधर जो है आपका आपको समझ में आया कि उसको जो जिसका जी ब्रह्मविद हो गया आनंद उसको मिला अंतर में संतोष धन परिपूर्ण रूप पर छा गया तो उसको भला क्या परयन है क्या दरकार है क्या प्रयन है कि वेदों का छोटा छोटा चीज़ों को ऊपर ध्यान दे अपना कामना नवा सुना के पूर्ति करें क्योंकि अपने आप ही उसका अंदर में संतुष्टि आए उसके बाद भगवान पूरा एकदम ऐसा मैथमेटिक्स का मापिक फॉर्मूला दे दिया उसका अगर जिंदगी में पालन करो तो मानोगे व आपका जिंदगी में मलामल हो जाओगे आनंद भला कर्मण्य व अधिकारस्ते फलेशु कदाचन मा कर्म फॉलो हेतुर्भुमा ते संगो अकर्मणि कर्म में जो तो तो जो कर्म करने का तुम्हारा विधि है उसमें तुम्हारा अधिकार है उसका नतीजा आप उसका फल रिजल्ट के लिए तुम क्यों व्यस्त हो क्योंकि उसका फल फल देने वाला ठाकुर जी हैं और ये फल का उपाय तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है बोले पागल है काम कम करेगा इतना कष्ट करके फल हमारा नहीं चाहिए बोलेगा नहीं गुस्सा हो जाएगा क्या पागलपंथी बोल रहे जगत में जो काम है अकर्मो विकर्मो कर्म तीनों किस्म का है जो कर्म जो है वो इंडिया में वेदभित्तिक समाज में इसका मान्य क्या है जो कर्म जो है ये जो हमारा वर्णों आश्रम के द्वारा व्यवस्थित वेद बेस्ट वेद का ऊपर भित्ती करके जो समाज संसार का परिचालन का व्यवस्था दिया गया इंजांक्शन शास्त्रों में तो इसमें कर्मों का क्या व्याख्या करोगे इसका व्याख्या दिया गया कर्म मतलब कर्म मतलब वेदों में उक्त कर्म जो वेदों में उक्त किया गया तुम्हारा लिए जो ऑर्डर दिया गया जो जुरिण, जो वो कर्म वेदों का विधान का अनुसार तुम शादी करो ठीक है करो वेदों का विधान अनुसार श्राद्ध कर्म आदि नित्य नैमित्तिक कर्म भी आता है ना उसमें नैमित्तिक कर्मों नित्य कर्म, कर्म बहुत सारे भाग आता है नैमित्त कर्म ये तो श्राध्ध आदि तर्पण सब नैमित्तिक कर्म आया था नित्य कर्मों का अंदर विचार किया जाए नित्य कर्म क्या है वो है अपना श्राद्धा अध्याय भगवान का जो सेवा है पूजन है वो सब नित्य करूँ वो नैमित्य नहीं तो विचार के अनुसार कर्मों का कर्मों का, कर्मो का डेफिनेशन क्या बोला जाता है मतलब वेदों में जो ऑर्डर किया है उसका काम करो वो क्रियाकर्म करो उसको कर्म है और वेदों में जो बोला गया उसको नहीं करने का मतलब अकर्मो अकर्ण अकर्ण अर्थात नहीं किया वेदों में जो बोला गया उसका बारे में आप उदासीन हैं आप किया नहीं उसको अकरण है लेकिन वेदों में जो बोला गया उसका ठीक अपोजिट आप कर रहे हैं उसको बोला विकर्मो समझा मेरा विकर्मो तो विकर्मो बिल्कुल तो माना ही है अकर्म तो उचित नहीं है और विकर्म तो हर हालत में माना है लेकिन बिकोरम ही कर रहा है तमाम समाज विचार करो तमाम समाज विचार करके देखो यहाँ तक कि साधु समाज जो है उसमें भी अगर विचार करके देखो हम अपना कर्तव्य को निभाने के लिए अर्थात भगवान का जो आदेश है भक्ति मार्ग में हम वो सही ढंग से पालन कर रहा है कि नहीं पहले भी हम बताया था चार पांच दिन पहले कि जब आपका अंदर में जो ख्वाहिश इच्छा है ये भगवान का गुरु वैष्णव का इच्छा का साथ मिल जाए तो आपका अंदर में संतोष आएगा जब भगवान का आपका इच्छा भगवान का इच्छा का साथ मिल जाए तो आपका अंदर में असंतुष्ट नहीं रहे ध्यान दे के सुन लो इस बात को वेरी वाइटल पॉइंट जब आदमियों का अंदर में ऐसा हो जाता है कि भगवान का इच्छा और जीवों का इच्छा मिल जाए तुम्हारा इच्छा अगर भगवान का इच्छा से मिल जाए उसी अवस्था में ही तुम्हारा फल तैग करके कॉर्मो करने का जो प्रोसीड्योर है वो तुम्हारा जिंदगी सिद्ध होगा तब तुम हर हालत में मानोगे हाँ हमारा ये तो संभव है पहले सोचा था ये तो संभव नहीं कर्म फल को त्याग करके कर्म करना ये असंभव है लेकिन आप ही ये आप जो आज आप तर्क कर रहे हो काल जब आपका इच्छा ठाकुर जी गुरु वैष्णव का कृपा में आपका हृदय में ऐसा हालत हो जाए कि आपका इच्छा भगवान का इच्छा बिल्कुल मिल गए उस समय आपका अंदर में ये तर्क का समाप्ति आ जाएगा कि ये भगवान कर्म फल को छोड़कर कामना बासना सुन होकर कर्म करी ये संभव है ये तर्कों का पूरा समाप्ति आ जाएगा हैं पूरा आ जाएगा तब अभी विश्वास नहीं होगा यदि आ जाए ऐसा हालत तो गुरु जी का गुरुमुखो पद्म बाक्त करिए हर ना करियो मोने आशा ये नौतम ठाकुर का ये ये जो कीर्तन का सही अनुवाद सुनो गुरु वैष्णव से पागल हो जाओगे हमारा गुरुजी जी नित्य लीला में चले गए और गुरुजी को पता है कि ये इसका अंदर में श्याम बाबा का अंदर में अपना कोई कामना वासना है कि हमारा जो इच्छा है उसका साथ मिल गया अगर गुरुजी का इच्छा का साथ हमारा मिल गया हम जानते नहीं शायद तो मिला ही नहीं अगर मिल जाएगा तो गुरुजी का सारे सिद्धांतों गुरु जी का आचरण गुरुजी का, गुरु का व्यवहार गुरुजी का सारे संपत्ति गुरुजी हमारा अंदर में जरूर देंगे और नहीं तो नहीं देंगे गुरु वैष्णव का पास ऐसा कुछ संपत्ति रखा हुआ है उसका मालिक बनना चाहो तो उसका पहले गुलाम बन जाओ एक उदाहरण दे दे एक करोड़ों करोड़ों पति का लड़का एक गांव से गुजर रहा था और गुजारने का टाइम में देखा एक जलाशय का और एक एक जुवती लड़की कपड़ा धो रही उसको देखे वो गाड़ी उसे उतारे और उस आश्चर्य हो गया ऐसा सुंदर्य और बाद में वो खबर लिया किसका लड़की है कहाँ रहता है उसका शादी नहीं हुआ था वो एक दर्शन में उसको एकदम गोली लग गया हृदय में वो जाके खबर लिया तो देखा एक गरीब चासी का लड़की है चासी ये हंड्रेड परसेंट सत्य घटना हम बोल रहे कलकत्ता में हुआ था तो वो जाके वो चासी बोला आपका लड़की का शादी दोगे बोले कहाँ देंगे हम तो गरीब हैं कुछ नहीं है हमारा बेटी रानी भी कोई पढ़ाई लिखा जानता नहीं अरे कुछ दरकार नहीं है आप बोलोगे शादी दोगे कि नहीं हाँ हाँ शादी हो जाए तो अच्छा जाएगा तो फेंकेंगे नहीं बोला हाँ कर लो हम लेखा पढ़ा हम करा लेंगे तो वो बेटी को लेकर आए उसको लेखा पढ़ा सिखाए बड़ा उसको विद्वान विदुषी बनाए और वो उस घर का स्त्री बन गए अब मेरा कहने का बात है जब वो बेटिया रानी वो जो जलाशय का सामने कपड़ा पड़ा धोने का चक्कर में थी उसी अवस्था में अगर किसी भी हालत में वो अगर वो ध्वनि का घर में जाए तो वो उसमें कोई चीज़ को हाथ लगा अलमारी फल में बोले चोर पुलिस में दे देगा दे दे नहीं पुलिस में देगा नहीं है चोर आया मारो इसको अब जब शादी हो गया उसका घर में आरती करके उसको ले आई उसका बाद सारे उसका साथ संबंध जुड़ गया उसका बाद वो धनी व्यक्ति का अलमारी का चाबी और बीवी का सामने नहीं रहता कैसा आश्चर्य की बात है देखो जबकि वो अच्छा खाई नहीं कभी अच्छा कुछ खाना जैसा उदाहरण आप दे रहे हैं वैसा ही उदाहरण समझ लो अभी तर्क करके लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा जब गुरु वैष्णव का साथ मिल जाओगे तो अपने आप आपको गुरु वैष्णव को संपत्ति दे देगा जैसे वो धनी व्यक्ति का लड़का जो लाए उसका बाद वो माल खजाना का पूरा चाबी काटी सब वो आविया बिटिया रानी के पास रहते जबकि उसका घर में कुछ नहीं है गरीब तो क्या हुआ तो तुम भी गरीब क्या हुआ तुम्हारा कुछ नहीं है स्पिरिचुअल धन तो क्या हुआ उसमें दुख करने की क्या बात है है तो गुरु वैष्णव का पास तो माल खजाना है लेकिन तुम लेोगे कि नहीं इसका सेटलमेंट पहले करना चाहिए इसका यह अगर कोई विचार में नहीं उतार सकते हो हाउ यू कैन डू भजन कैसे भजन करोगे तुम्हारा अंदर में अभी निश्चय नहीं हो रहा है तुमने सुने ही नहीं है सब बात जो सब चर्चा हो रहा है ऐसा धीरे धीरे विचार कर भी करके कभी सुना है कि नहीं ये बताओ पहले ऐसा विचार करके अगर सुनते तो आपका अंदर में कुछ असर जरूर पड़ता सुने होंगे लेकिन ऐसा धीरे धीरे विचार करके सुने नहीं शायद निश्चित है तो जो भी है कर्म्य वाधिकारस्ते माँ फली सुकदाचनो तुम्हारा कर्म में अधिकार है कर्म पा फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है और आर कर्मफल को विचार में लेकर तुम कर्म कर्म का प्रवृत्ति तुम्हारा अंदर से हट जाए किसी भी कर्म करने जाओ उसके अंदर में तुम्हारा कर्म फल क्या होगा उसका बारे में विचार विचार बना के तुम कर्म करने का जो जो पद्धति तुम्हारा अंदर में इतना दिन से आ रहे हैं उसको फेंको पहले पहले सुन लो कि कर्म कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं होता कर्म जो है वो तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होता बंधन इसलिए होता है कि तुम फल में उलझ जाते हो कर्मबंधन का कारण नहीं है लेकिन फल में जो आसक्ति है वो आपका बंधन का कारण है एक छुड़ी है एक छुड़ी नाइफ ये छुड़ी अगर डाकू गुंडा का हाथ में रहे तो किसी को भी स्टैप कर देंगे मर देंगे और वो छुड़ी अगर किसी संत के हाथ में है तो वो छुड़ी से क्या करे फल को अमान्या करे कुछ भी करे अच्छा कम में लगाएंगे तो एक ही छुरी है वो गुंडा का हाथ में गए तो उसको पुलिस पकड़ लेंगे क्योंकि वो मार खून खराबा करता है लेकिन उसी छुरी के द्वारा संत महात्मा अपना सुंदर काम करते हैं सेवा में लगा देते हैं तो इसलिए कर्म आपका बंधन का कारण नहीं है लेकिन कर्म का जो फल का बारे में आपका जो चिंतन है वो फल ही आपको बंधन में डाल देता समझा मेरा वा? इसलिए भगवान बोले और तुम्हारा दो विचार हम बता रहे हैं। देखो एक तो है कर्म फल को दिल में हृदय में रखते हुए तुम कर्म करने मत जाओ और दूसरा विचार है कि तो हम एट ऑल नहीं करेंगे ये विचार भी छोड़ दो हम बिल्कुल नहीं करेंगे कर्म ये विचार भी छोड़ दो कर्म त्याग करने का जो प्रवृत्ति है तुम्हारा अंदर में ये भी तुम्हारा दिल में नहीं बैठे उचित नहीं है कर्मफल कर्म हम नहीं करेंगे ये विचार भी तुम्हारा अंदर में नहीं होना चाहिए क्यों प्रकृति क्रियामानी गुणो कर्मयर अवसर आर अहंकार के द्वारा क्या बोलते हैं कर्ता अहम इतिमते वास्तव में प्रकृति तुम्हारा कर्म कराता है तुमको ये पुरुष का शरीर दे दिया फेम तो अपना क्रियाकर्म करते हो उसका अट्रैक्शन आता है स्त्रियों का और ए बी ठाकुर जी का वो जीवात्मा को स्त्री दे दे स्त्री शरीर दे दिया और कौन कराता है कोई तो लिखा पड़ा है न किताब में उसको पढ़ के तुम्हारा अट्रैक्शन हो रहा है प्रकृति किया माननी अर्थात प्रकृति किया मनानी गुणो को मययी अवसह करने से जैसे आपका बेहोशी आ जाता है हाथ को उठा नहीं सकोगे बेहोशी आ गया ना एनस्थिस करने से ऐसा माफिक आप विवश हो के ऐसा एट्रैक्शन का ओर आपको जाना ही पड़ेगा देर इज नो अदर वे आप नहीं कर रहे हो प्रकृति क्रिया नहीं, प्रकृति का जो त्रिगुण है इसका अंदर में आप हो ये आपका घार धक्का देके सब करा रहे झगड़ा असंतोष लड़ाई काम सब ये प्रकृति क्रिया माननी सब कौन करा रहे प्रकृति देवी मैया भवानी सब करा रहे और आप सोचते हो कि हम करें प्रकृतिक क्रिया माननी मतलब यू आर कंट्रोल बाई द थ्री मोड्स ऑफ नेचर प्रकृतिक क्रिया मानानी का मतलब है ये जो दुनिया में जो त्रिगुण है सतोर और जो तमो ये जैसे आपको नचाए आप उसके डांस करो बचपन में पुतली का नाच देखा ना पुतली पुतली का नाटक देखे हो गांव में पुतली एक फाइंस पुतली रहता है और दोनों में झगड़ा होता है लड़ाई करता है अब पीछे से एक आदमी बोलता है नटो नटो धरो यथा कुंती देवी ने बताया भगवान श्री कृष्ण को स्तोभ में नटो नटो धरो जता जैसे नाटक करने बैठे और पुतली सब कर रहा है पीछे से कोई बोल रहा है और लगता है वो दोनों ही आपस में लड़ाई होता है कुछ होता है सब है तो ये सुतली के द्वारा जैसे पुतली को कंट्रोल करने का व्यवस्था पीछे से हो रहा है आपको मालूम नहीं है ऐसा माप की आपका कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक त्रिगुण के द्वारा हो रहा है चाहे बाघ हो चाहे भालू हो चाहे हिरण हो क्या आदमी हो कोई भी हो। इसका बाहर चले जाए तो सारे लड़ाई झगड़ा खत्म ये चैतन नमा को खुद दिखाए जो ला जो शेर है वो भी नाच रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल के हाथी भी नाच रहा है हाथी का वो प्रभु जलाशय में गया हाथी आ गया एकदम प्रभु ने नाते हुए उसको पानी लेके उसका शरीर में ऐसा दिया पादी में भी हाँ करके चिल्ला कर, हाथी में भी ऐसा लगा लिखा है न लिखा है उधर प्रभु जब वो जो जा रहा था झाड़ी कंडे का रास्ते में लिखा हुआ है प्रभु जब जलाशय में गया हाथी सब आ गया ऐसा जलाशय में और प्रभु जल लेकर हाथी का ओर छोड़ा प्रभु का हस्तस्पर्श हस्तकमल का जो पानी है लाके के वो जो चित्तशा उत्पन्न हुआ चित्त भाव का उन्मेष हुआ और हाथी का अवस्था में चिल्ला आ करके चिल्ला रहा लिखा हुआ है तो हर हालत में संभव है तो आपका भी दिल में जितना ऐसा हालत है ये भी परिवर्तन ऐसे हो जाएगा ऐसे आपका दिल में जो परिवर्तन हो जाएगा लेकिन आप राजी नहीं हैं इसलिए नहीं हो रहा गुरु वैष्णव का अंदर में क्षमता का अभाव नहीं है ठाकुर जी पूरा दे दिया कीपा। लेकिन उसको सोचो उसको समझो उसका साथ तुम्हारा सच्चा प्यार हो जाए तो आपका ऊपर उसका कृपा बरसे तो आपको समझ में आएगा उसका पहले लगेगा तो बेकार की बात है वो ऐसे किताब में लिखा रहता है कुछ है नहीं ये सब तो ये जो है माँ कर्म माँ कर्म, फल, मा कर्म फलो माँ कर्म फलो हेतुर्भुमा ते संगो वस्तु अकर्मणि तुम कर्म फल को दिल में हृदय में रख के कर्म करने का चेष्टा मां करो मत करो और हम एट ऑल हम कर्म नहीं करेंगे ये विचार भी मत लाओ ये उचित नहीं तो फिर हम क्या करें ये भी करो नहीं ये भी करो नहीं तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखो एक टेक्निक है वो क्या है बोले जोगोस्तो कुरु करवाणी संगं त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धि सिद्ध सिद्धो हैं समोभूत्या समतम योग उच्चते बड़ा आश्चर्य की टेक्निक बताया भगवान क्या बता रहे पहले योगोस्तम हमने कर्म करने के लिए मना नहीं किया कर्म करो और कर्म हम नहीं करेंगे ये भी नहीं करो लेकिन फल में आशा मत रखो और कैसे करेंगे उसका टेक्निक बताने गया तो बोल रहे हैं ठाकुर जी योगोत्त करो कर्माणी तुम योग युक्त तो होकर कर्म करो मैंने योग युक्त हो क्या ऐसा करके ध्यान करेंगे बोलो ऐसा योग नहीं है योगयुक्त तो मतलब वो जो कर्मफल आकांक्षा त्याग करने का जो विधान का जो टेक्निक बताया ये जोगोस्थ कुरुकर्माणी अतः कर्मफल कर्म में आशा नहीं रखना इट इज अ काइंड ऑफ जोग हमारा ऊपर छोड़ दो हमारा चिंतन करो ये योगोस्थ कुरुकर्माणी संगं त्यक्ता धनंजय संगं त्यक्ता कौन सी संग करने बैठे हम बोले देखो संग तुम्हारा हो ही जा रहा है संगम तकता धनंजय मतलब तुम त्रिगुणों का जो त्रिगुणों का जो संग है इसको क्योंकि जब तक तो, जब तक तुम तो त्रिगुणों का साथ दोस्ती बना के रहोगे तो जोगस्तुगुरु कर्मण ये बात संभव नहीं जोगस्तुगुरुकर्मण हमने बताया लेकिन यह तभी संभव है जब आप प्रकृति का त्रिगुण का साथ अपना दोस्ती को हटा लो टोटली कटा तो ये जो है इसको बोलाया तो संगम त्यक्ता धनंजय संगम त्यक्ता का माने अलग अलग टीकाकार विभिन्न किया संगम त्यागता धनंजय के एक माने हमने बोला कि त्रिगुणों का त्रिगुणों का संग छोड़ दो और एक संग का माने किया टीकाकारों ने विश्वनाथ चकोती आदि वजह कर्म फल में तुम्हारा जो आसक्ति है ये संग है तुम्हारा संग हो जाता है संघ के द्वारा अटैचमेंट हो जाता है बंधन हो जाता है ये संघ समझा मेरा बात वस्तुतः तो वस्तुतः तो इस दोनों का व्याख्या करें तो एक ही माने होता है ये दोनों का अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए व्याख्या हो जाए तो माने एक ही आएगा तीगुनों का तय कर दो जो माने अल्टीमेटली आएगा और फलाशक्ति तय वो अल्टीमेटली एक, एक ही आएगा जो भी है, है डिफरेंट टीकाकार विश्वनाथ चौकोदया सीधा साईपाद एक, एक, एक, एक एंगल से व्याख्या किया इसको ध्यान में रखो ब्रह्मचर्य के आश्चर्य आनंद के साथ रहो और सिद्धिया सिद्धो समोभूत्या सिद्धि और असिद्धि इसमें समोभूत्या इसमें तुम्हारा चिंतन मत करो दुखी मत हो सिद्धि असिधो समोभूत्या समतम जो गति सिद्धि और असिद्ध में जो इक्वीपॉयस्ड कंडीशन इक्विबैलेंस बैलेंस जो अवस्था है और सिद्धि असिधि में तुम्हारा समबुद्धि जो हृदय में आ गया आ जाएगा इसका नाम ही है समत्व बैलेंस अवस्था अर्थात सिद्धि में भी आपका कोई आनंद से उछल नहीं पड़ोगे असिद्धि में भी आपका बेचैनी नहीं आएगा ये जो बैलेंस अवस्था है बल चैन सिद्ध समूह समूहभूत्या समत्यम जो ये जो समत्व बुद्धि ये समत्व बुद्धि का ही नाम योग कर्म योग ये टेक्निक बड़ा आश्चर्य किस्म का टेक्निक है ये जब आप समझोगे सारे समस्या आपका समाधान हो जाएगा बड़ा आपको ऊपर से लगेगा ये सब बेकार है लेकिन विचार करके देखना रात तो में सोगे धीरे धीरे विचार करोगे क्या क्या सुने हो सब याद में लाओ उसको निधिध्यासन जो सुनते हो उसका डाइजेशन चाहिए जैसे खा लेने के बाद अच्छा बूढ़ा बहुत खा लिया पर डाइजेशन नहीं हुआ इनडाइजेशन हुआ तो क्या होगा एसिमुलेशन तो बाद में होता है डाइजेशन होने के बाद सारंसो जाएगा उसका उसको ही आत्तीकरण जिसका एसिम्युलेशन बोलता है डॉक्टर लोग अच्छा खाना का सार वो सुसार ये शरीर में व्याप्त हो जाएगा तुष्टि पुष्टि आएगा ये तो एसिम्यशन एसिम्युलेशन बोला डॉक्टरी बोलो तो ये जो है ये तुम्हारा संभव नहीं होगा जब तक अब निधिध्यास रात को स्थिर हो चिंता करोगे क्या क्या सुना है क्या ये प्रैक्टिकली संभव है ये संभव है ये कैसे संभव है जिंदगी में लाने का कोशिश करो तो भरपूर सक्सेस आ जाएगा ज़िंदगी बाकी विचार काल करने का इच्छा है एक दिन में इतना बता है कि समझ में नहीं आएगा सारे भूल जाओगे आह पुन पुनः ये सब विचार को सुनते रहो तो कभी ना कभी आपका दिल में ये सब विचार बैठे हैं पुनः पुनः ये नहीं कि महाराज आया था हमने सुना आप तो हो गया गीता का पाठ खत्म हम भी चले तो होगा नहीं हर वक्त हम रहे ना रहे हर वक्त ये सब विचार को ध्यान से हरिकथा का अवज्ञा ना हो जाए हरिकथा चलते हैं आपको मजा कर रहे हो खेल कूद कर रहे कथा करन, हो तो हरिकथा अवज्ञा का कारण आपका पता नहीं हो जाएगा क्योंकि हरिकथा के एक टुकड़ा आपका कान में आया बाकी जो आगे पीछे कथा कान में नहीं आया तो आपका एक क्या बात बताया महाराज क्योंकि कथा का आगे पीछे कोई युक्ति नहीं आया एक काम करते कहते तो मज़ा करते कहते एक शब्द आ गया ऐसा बोला आ जाएगा तो आपका पता नहीं जाएगा हरी कथा जब सुनो तो पूरा अटेंशन लगा के सुनो हरि नाम करते करते सुनो वो भी ठीक है हरी नाम का माला में हरि हरी कथा का चिंतन ये सब हरी कथा का ही चिंतन हो गया तो नहीं तो नहीं तो तुम्हारा अगर इतना क्षमता है कि रोसोई करते करते चलते फिरते खाते अगर तुम्हारा हिम्मत है तो खूब सुनो हमने देखा ऐसा भी संत देखा कि वो उसका टाइम नहीं मिलता बामन गुस्से महाराज जी समय नहीं मिलता सारा दिन सेवा और स्कूल में जाके स्कूल का स्कूल में भर्ती कर बच्चा मोन में आया था भक्तिविंद इंस्टीट्यूट में और स्कूल में जाके टीचरों का सामने जो क्लास में जो जो पढ़ाई होता था एक बार सुन के बस वो पढ़ाई खत्म स्कूल में स्कूल का पाठ खत्म करके आ गया और मठ में आने का बार बोलेगा नहीं स्कूल का पाठ है हम पाठ करें ऐसा नहीं मठ में आके बस वैष्णवों का सेवा किसका कपड़ धुलना है किसको क्या करना है सब घर साफा करना है सारे था जब कि वैष्णव मठ में आकर कभी स्कूल का पढ़ाई नहीं किया मठ में पारमार्थिक ज्ञान जो वैष्णव लोग खेलते खाते खाते आपस में चर्चा कर रहे है और किसी भी आपस में वैष्णव लोग काम से कुछ बात बोल रहे सारे सिद्धांत तो उसका दिल में बैठ गया आश्चर्य वैष्णव एक्सीलेंट जो सुना वैष्णव का मुगज से सारे बात को बोलो आज से अस्सी साल पहले आपने क्या सुना था वो बोल देगा ठीक जब किसी ने फिर भी स्कूल में उसका रिजल्ट इतना एक्सीलेंट उठता था किसी को पता नहीं सब सोचता था वो मठ में जा बहुत पढ़ाई करता है कुछ नहीं करता स्कूल का पढ़ाई स्कूल में खत्म और गए मठ में जाके बाद मठ का सेवा कभी बागान में जाए कभी इधर जाए उधर जाए सेवा में लगा दिया बर्तन दो जा ए, ए, इसको का प्रसाद पा लिया वैश्व साफा कर दे सब हमने भी किया ठाकुर जी का कि पास ये नहीं कि तुमको लेक्चर दे ठाकुर का खा खाने का जगह सफा करो परिवेशन टट्टी घर साफ सब करना पड़ेगा प्रेम का साथ ऐसा नहीं कि हमने किया ऐसा भाव नहीं सेवा करने का बाद सेवा हुआ कि नहीं तब जाना जाएगा कि आप सेवा करने के बाद आपका अंदर में दयन्य आएगा अरे महाराज हमसे कुछ नहीं हो पाया हमसे कुछ नहीं हो पाया जिंदगी में ऐसा जो भाव है तभी आपको पता चलेगा आप पास सेवा किए हो सेवा करने के बाद बोले हमने तो ये सब किया आपने तभी भी आपका कुछ नहीं हुआ तो सेवा नहीं किया कर्म हो गया वाछा कलपत और वश्य पासिंद वच अति पा बन नमो नम